हनुमान बाहुक दूत रामराय को सऊत पूत पौन को तू अंजनी कुनंदन प्रताप भूरि सो सीय सोच समन दुरित दोष दमन शरन आये अवन लखन प्रिय प्राणसो दस मुख दुसह दरिद्र को भयो लोक ओक तुलसी सो ज्ञान गुणवान बलवान सेवा सावधान साहेब सुजान उर आन हनुमान सोम आप राजा रामचंद्र जी के दूत पवन देव के सुयोग्य पुत्र अंजनी देवी को आनंद देने वाले असंख्य सूर्यों के समान तेजस्वी सीता जी के शोक नाशक पाप तथा अवगुण के नष्ट करने वाले शरणागतों की रक्षा करने वाले और लक्ष्मण जी को प्राणों के समान प्रिय हैं तुलसीदास जी के दुस्सह दरिद्र रूपी रावण का नाश करने के लिए आप तीनों लोगों में आश्रय रूप प्रकट हुए हैं अरे लोगों तुम ज्ञानी गुणवान बलवान और सेवा अर्थात दूसरों को आराम पहुंचाने में सजग हनुमान जी के समान चतुर को अपने हृदय में बसाओ दवन दुवन दल फुवन बल बेहद बंदी छोर को पाप ताप तिमिर तुहिन विघटन पटुसेवक सरोरुह सुखदानु भोर को लोक परलोक ते विशोक न शोक तुलसी के ही है भरोसो एक और को राम को दुलारो दास बाम देव को निवास नाम कलिका तुरु के शरी किशोर को दानवों की सेना को नष्ट करने में जिनका पराक्रम विश्वविख्यात है वेद यश गान करते हैं कि देवताओं को कारागार से छुड़ाने वाला पवन कुमार के सिवा दूसरा कौन है आप पापांधकार और कष्टरूपी पाले को घटाने में प्रवीण तथा सेवक रूपी कमल को प्रसन्न करने के लिए प्रातः काल के सूर्य के समान है तुलसी के हृदय में एकमात्र हनुमान जी का भरोसा है स्वप्न में भी लोक और परलोक की चिंता नहीं शोक रहित है रामचंद्र जी के दुलारे शिव स्वरूप केसरी नंदन का नाम कलिकाल में कलिकालक्ष के समान है महाभीम महा महाबलसी महावीर विदित बराजो रघुवीर को कोठोर तन जोर परोर रन करुणा कलित मन धार्मिक धीर को दुर्जन को काल सो कराल पाल सज्जन को हर नहार तुलसी की पीर को सुखदायक को को सुखदायक सेवक सहायक है साहसी समीर को। आप पराक्रम की हद अतिशय कराल बड़े बहादुर और रघुनाथ जी द्वारा चुने हुए महाबलवान विख्यात योद्धा हैं वज्र के समान कठोर शरीर वाले जिनके जोर पड़ने अर्थात बल करने से रणस्थल में कोलाहल मत जाता है सुंदर करुणा एवं धैर्य के स्थान और मन से धर्माचरण करने वाले हैं दुष्टों के लिए काल के समान भयावने सज्जनों को पालने वाले और स्मरण करने से तुलसी के दुख को भरने वाले हैं सीता जी को सुख देने वाले दघुनाथ जी के दुलारे और सेवकों की सहायता करने में पवन कुमार बड़े ही साहसी हिम्मतवर हैं रचबेको विधि जैसे पाल को हरिहर मीच मारि भेको को सुधा पान भो धरि भेको धरन तरन तम दलिबेको सोखिबे किसानुपोषेको हिम भानु भो खल दुख दोष को जन परितोष भेको मांगिबो मलिनता पो मोदक सुदान भो आरत की आरत निवारि को तिहु पुरम तुलसी को साहिब हठिलो हनुमान होम आप सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा पालन करने को विष्णु मारने को रुद्र और जिलाने के लिए अमृत पान के समान हुए धारण करने में धरती अंधकार को नसाने में सूर्य सुखाने में अग्नि पोषण करने में चंद्रमा और सूर्य हुए खलों को दुख देने और दूषित बनाने वाले सेवकों को संतुष्ट करने वाले एवं मांगना रूपी मैलेपन का विनाश करने में मोदक दाता हुए तीनों लोकों में दुखियों के दुख छुड़ाने के लिए तुलसी के स्वामी श्री हनुमान जी प्रतिज्ञ हुए हैं सेवक श्यो का जान जान की समान कान शानूल सूल पारी नवय नाक ना को देवी देव दानव दयावने वने जो रहे हाथ बापुरे बराक कहाँ और राजा राक को जागत सोवत बैठे बागत बिनोद बोध ताकह जो अनर्थ सो समर्थ एक आक को सब दिन रूरो पर पुरो जहाँ तहा ता जाके है भरोसो ही है हनुमान हाक को सेवक हनुमान जी की सेवा समझकर जानकी नाथ ने संकोच माना अर्थात ऐसान से दब गए शिवजी पक्ष में रहते और स्वर्ग के स्वामी इंद्र नौते हैं देव देवता दानव सब दया के पात्र बनकर हाथ जोड़ते हैं फिर दूसरे बेचारे दरिद्र दुखिया राजा कौन चीज है जागते सोते बैठते ढोलते क्रीड़ा करते और आनंद में मग्न पवन कुमार के सेवक का अनिष्ट चाहेगा ऐसा कौन सिद्धांत का समर्थ है उसका जहाँ तहाँ सब दिन श्रेष्ठ रीति से पूरा पड़ेगा जिसके हृदय में अंजनी कुमार की हाक का भरोसा है सूल सकल लखन राम लोक, लोक को विशोक सो तिलोक ताही तुलसी तमाय कहा कासरी किशोर बंद छोर के निभाजे सब कीरत बिमल कप करुणान धान की बालक जो पाली हैं कृपाल मुनि सिद्धता को झाके ही हाक हनुमान की जिसके हृदय में हनुमान जी ही हाक उल्लछित होती है उस पर अपने सेवकों और पार्वती जी के सहित शंकर भगवान समस्त लोकपाल श्री रामचंद्र जानकी और लक्ष्मण भी प्रसन्न रहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं फिर लोक और परलोक में शोक रहित हुए उस प्राणी को तीनों लोकों में किसी योद्धा के आशित होने की क्या लालसा होगी दयानिकेतन केसरी नंदन निर्मल कीर्ति वाले हनुमान जी के प्रसन्न होने से संपूर्ण सिद्ध उस मनुष्य पर दयालु होकर बालक के समान पालन करते हैं उन करुणा निधान कपेश्वर की कीर्ति ऐसे ही निर्मल है करुणा निधान बल बुद्धि के निधान मोद महिमान निधान गुण ज्ञान के निधान हो वामदेव रूप भूप राम के स्ने नाम लेन देत अर्थ धर्म काम निर्माण हो आपने ही प्रभाव सीता नाथ के स्वभावशील लोकभेद के विदुष हनुमान हो मन की वचन की परम की तिहु प्रकार तुलसी तिहारो तुम साहिब सुझान हो तुम दया के स्थान बुद्धि बल के धाम आनंद महिमा के मंदिर और गुण ज्ञान के निकेतन हो राजा रामचंद्र के स्नेही शंकर जी के रूप और नाम लेने से अर्थ धर्म काम मोक्ष के देने वाले हो हे हनुमान जी आप अपनी शक्ति से श्री रघुनाथ जी के शील स्वभाव लोक रीति और वेद विधि के पंडित हो मन वचन कर्म तीनों प्रकार से तुलसी आपका दास है आप चतुर स्वामी हैं अर्थात भीतर बाहर की सब जानते हैं मन को अगम तन सुगम की है कपीश काज महाराज के समाज साज साजे हैं देव बंदी छोर रोर के सरी किशोर जुग जुग जग तेरे बिर बिराजे हैं वीर भर जोर घट जोर तुलसी की ओर सुनी सक साधु खलगन गाजे हैं दीगरी सवार अंजलि कुमार की जय मोहित जैसे होत आए हनुमान के निभाजे हैं हे कपिराज महाराज रामचंद्र जी के कार्य के लिए सारा सास समाज सज कर जो काम मन को दुर्गम था उसको आपने शरीर से करके सुलभ कर दिया हे केसरी किशोर आप देवताओं को बंदी खाने से मुक्त करने वाले संग्राम भूमि कोलाहल मचाने वाले हैं और आपकी नामवरी युग युग से संसार में विराजती है हे जबरदस्त योद्धा आपका बल तुलसी के लिए क्यों घट गया जिसको सुनकर साधु सब चाह गए हैं और दुष्टगण प्रसन्न हो रहे हैं हे अंजनी कुमार मेरी भी बिगड़ी बात उसी तरह सुधारिए जिस प्रकार आपके प्रसन्न होने से होती सुधरती आई है जान मेरो जान सिरो मनि हो हनुमान सदा जन के मन पास तिहारो धारो बिगारो मैं का को कहात हो तो तिहारो साहिब सेवक नाते ते, ते हाथो किओ सो तहाँ तुलसी को नचारो दोष सुनाये ते आगे को होशियार हो मन तो तिहारो हे हनुमान जी आप ज्ञान शिरोमणि हैं और सेवकों के मन में आपका सदा निवास है मैं किसी का क्या गिराता वा बिगाड़ता हूँ फिर आप किस कारण अप्रसन्न है मैं तो आपका दास हूँ हे स्वामी आपने मुझे सेवक के नाते से च्युत कर दिया इसमें तुलसी का कोई वश नहीं है यद्यपि मन हृदय में हार गया है तो भी मेरा अपराध सुना दीजिए जिसमें आगे के लिए होशियार हो जाऊँगी